युवकों के प्रति भारत विश्व विजयी कैसे हो हमें श्रद्धा की ही जरूरत है हमें यहाँ जितने भी मनुष्य हैं सभी को इसकी आवश्यकता है इसी श्रद्धा को प्राप्त करने का महान कार्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है हमारे जाति खून में एक प्रकार के भयानक रोग का बीज समा रहा है और वह है प्रत्येक विषय को हंस कर उड़ा देना गांधीर्य का अभाव इस दोष का संपूर्ण रूप से